नमस्कार आप सुन रहे का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लोग अपने विद्यार्थी मित्रों को खास ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया है ताकि वो अपना करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सके करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ झारखण्ड देवगढ़ जिले से जुड़े हुए है तो उनसे हम लोग बात करेंगे करियर इन बैंकिंग सेक्टर में तो हमारी युवा साथियों को आज बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं उसके बारे में और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में काफी समय से काम कर रहे हैं तो इकोनॉमी के लिए कॉमन मैन किस तरह से स्टेबल हो सकता है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे कर सकते हैं उसके कुछ टिप्स भी हम अमर जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से अमर जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में मेरा लौकिक नाम अमर प्रशांत देवगढ़ झारखंड से हूँ पिछले एक साल से एसबीआई से जुड़ा हूँ असिस्टेंट के पोस्ट पे और बैंकिंग के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा अपने साथियों को बैंकिंग में अभी असिस्टेंट और पीओ दो पोस्ट पे जनरली ग एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और दोनों के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है आप किसी भी स्ट्रीम से हों या तो या साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फील्ड से आप बिलॉन्ग करते हूँ आप बैंकिंग में अपने करियर बना सकते हैं और दोनों में आ, दोनों के जो सैलरी पैकेजेस हैं जो असिस्टेंट के और पीओ के दोनों के अच्छे पैकेजेस हैं असिस्टेंट को लगभग ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ और पीओ को अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड मोर और लेस हर बैंक में थोड़ा वेरी करता है इतना सैलरी मिलता है एक मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था ताकि साथियों को कुछ आ, क्लियर पता चले कि कैसे इसमें क्या है क्या करियर है और तो इसकी तैयारी आप जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हूँ तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं बैंकिंग में बहुत ही अच्छा आ, करियर ग्रोथ है चाहे कोई भी आ, वर्ल्ड ओवर क्राइसिस आ जाए या डाउनटर्न हो जाए रिसेशन आ जाए लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जिसमें जो कि इससे एक तरह से ये है बचा हुआ है आप इस सेक्टर में अगर रहते हैं तो इसका इफेक्ट इस पर नहीं आएगा ये हमेशा ग्रोथ वाला सेक्टर है आप इसको चूज़ करते हैं तो इकोनॉमिकली आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी बैंकिंग की तैयारी इसमें जो बैंकिंग की तैयारी जो होती है उसमें जैसा मैंने बताया कि किसी भी फील्ड से आप आप बिलोंग करते हो किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं uh, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है वो बेसिक मैथमेटिक्स जो कि टेंथ लेवल का मैथमेटिक्स है और रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो ये आप किसी भी से कोई भी विद्यार्थी इसकी तैयारी बहुत ही इजीली कर सकते हैं इसका बैंकिंग में आप सक्सेस सक्सेसफुल होना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में तो उसके लिए केवल एक ही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये मूल मंत्र है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सक्सेस का चांस बढ़ता जाएगा भले आप शुरुआत में आप बहुत अधिक क्वेश्चन ना बना सकें लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसा कहा जाता है आप प्रैक्टिस करते चलें और अपना ग्रोथ रेट बढ़ाते चले हर बार अपने आप को चेक करें कि कहाँ कमी रह गई और वो फुलफ़िल करते चले तो आपका बहुत ईजिली बैंकिंग एग्ज़ाम में आप क्लियर कर सकते हैं अमर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में सभी स्ट्रीम से जा सकते हैं चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो आ, लेकिन वही है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपने कहा कि 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है उस टाइप के पेपर्स होते हैं उस टाइप के अगर पेपर्स आप सॉल्व करते हैं या आपको अच्छा लगता है तो आप बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं एग्ज़ाम दे तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा वर्तमान समय में आप एस में हैं दो तीन सालों से आप उसमें अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और वर्तमान समय में जो नौकरियाँ हैं बैंकिंग सेक्टर में वो पीओ और असिस्टेंट के रूप में लिया जाता है तो ये पीओ और असिस्टेंट का जो डिफ्रेंस है या किस तरह का जॉब प्रोफाइल इनका होता है उसके बारे में डिटेल बताइए दोनों प्रोफाइल्स में आ, क्या है कि असिस्टेंट जो होते वो फ्रंट लाइन सर्विसेज़ देते हैं कस्टमर्स को असट्टेंट या कहें क्लरिकल पोस्ट वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं तो सबसे पहले एक तरह से वो फ्रंट लाइन सर्विसेस जहाँ मिलता है असिस्टेंट देते हैं कैश लेना कैश देना है ना और किसी भी तरह का सपोज मोबाइल और भी कोई भी सर्विसेज है तो पहले वो वहाँ आते हैं फिर और यदि वो हरे असिस्टेंट का एक कैपेबिलिटी लेवल होता है उस कैपेबिलिटी लेवल से ऊपर का यदि ट्रांजेक्शन करना हो तो फिर वो ऑफिसर के पास जाता है वो फर्दर काम के लिए दूसरी बात लोन लोन सेक्शन जो भी है लोन लेना देना वो सारे ऑफिसर्स का मेन रोल है बाकी कैश का जो पेमेंट है या रिसीट है वो मेनली असिस्टेंट करते हैं पी ओ पी वो, वो, वो प्रोवेशनरी ऑफिसर जो कि आफ्टर टू इयर्स और समटाइम्स वन ईयर किसी बैंक में तो वो आफ्टर प्रोपेशन पीरियड वही ऑफ़िसर बनते हैं तो ऑफ़िसर स्केल वन ऑफिसर बनते हैं तो वो uh, जैसा मैंने बताया ऑफिसर जो लोन uh, के लिए वो उनको बेसिकली ट्रेन किया जाता है लोन सेक्शंस के लिए अमर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो अभी वर्तमान समय में जो वैकेंसीज हैं खास करके बैंकों में वो असिस्टेंट और पीओ के जॉब्स के लिए खास करके युवाओं को जोड़ा जाता है तो उसमें आपने देखा कि असिस्टेंट माना जो भी क्लरिकल वर्क है पेपर्स का है सारा ही करते हैं और उसके साथ पी माना एक साल या डेढ़ साल के बाद जब आप सारी चीजें बैंक की जो रूल एण्ड रेगुलेशन है हर ब्रांच की अपनी अपनी कुछ निजी सिस्टम्स होते हैं उन सारी सिस्टम को आप समझ लेते हैं तो फिर आपको आगे चल के लोन किस तरह से देना है या लोन कैसे रीपे हो इस विषय पर आपको जानकारी मिल जाती है तो उसको ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप उस पोस्ट पर जाते हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से हायर पोस्ट है उसका या पे स्केल भी ज़्यादा है ठीक है तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और फिर पीओ के जॉब में भी आप काम कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अमर जी से बात कर रहे हैं जो वर्तमान समय एसबीआई में जुड़े हुए हैं और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा की अगर बचत की बात कहते हैं हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहता है कॉमन मैन भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं यहाँ ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं काफ़ी लोग जो है आर्थिक स्थिति की हमेशा तंगी रहती है पैसों की तो आपके हिसाब से काफ़ी आप इन चीज़ों को करते हैं पैसों का ट्रांजैक्शन भी करते हैं पैसों के बारे में जानकारी आपके पास है तो मैं एक छोटा सा टिप्स चाहूँगा आपसे कि हमारे युवा साथियों को अगर वो शुरुआत से ही कुछ ऐसे पैसे को बचाना अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो किस तरह की बातें करें और एक कॉमन मैन कैसे अपनी बचत के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है बैंक में कौन से ऐसे सेक्टर हैं या कौन से ऐसे अकाउंट्स में वो पैसा जमा करे तो उसकी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन या जन योजना की शुरुआत की थी ताकि जितने भी फैमिली हैं कहें वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ सके और उनमें कुछ सेविंग करने की एक हैबिट डेवलप हो जो भी डेली वेजेस कमाने वाले जो भी जैसे वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं वो अक्सर करके रोज कमाते खाते और जैसे कि उनमें बचत नहीं करने की एक प्रवृत्ति होती है तो किसी विषम परिस्थिति में जब उनको ज़रूरत होती है पैसे की तो वो खाली हाथ रह जाते हैं तो उस चीज़ को सामना करने के लिए अगर वो बैंक से में एक अकाउंट खोल लेते हैं और कुछ पैसे उसमें डालना शुरू करते हैं तो कभी कोई वैसा परिस्थिति आ जाए जब तो उस समय उनको बहुत मदद मिलती है इसलिए बैंकिंग के साथ हर किसी को किसी न किसी तरह से ज़रूर जुड़ना चाहिए इसमें सेविंग तो होता ही है साथ साथ इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रॉफिट भी है तो और फिर उसमें बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं लेटर ऑन उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है तो आपके पास अगर पैसे अधिक हैं तब तो वो रखते ही हैं बैंक में नहीं भी बहुत अधिक है लेकिन फिर भी कुछ सेविंग करने की आदत जरूर डालनी चाहिए बैंक में एक अकाउंट हर फैमिली का ज़रूर ही होना चाहिए तो आप चाहे किसी भी बैंक में उसको आप अकाउंट खुला लें पैसा अपना सेव करने का ये डेवलप करें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो तो अकाउंट एक जरूर खोल के रखें और कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा अमाउंट भी अपना जो है सेविंग करते रहें तो धीरे धीरे वो अमाउंट जो है आपका एक साल दो साल के बाद वो एक लमसम अमाउंट बन जाता है जिससे आपको कोई ना कोई मुश्किलें आती हैं अपने जीवन में या किसी भी तरह से आपको लमसम एक बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो आप उससे निकाल सकते हैं तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया और यह सबके लिए है चाहे आप युवा हो या फिर आप कहीं भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो भी आप अपना ये एक आदत अगर बना लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कुछ समय के बाद सुधर जाती तो आइए हम लोग मुद्दे पे आते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में युवाओं को साथ में हम लोग रखते हुए ये बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे हैं करियर इन बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे काम करते करते कहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है या अटेंशन किस बात का देना पड़ता है उसके बारे में बताइए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो एक बार आप बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं और फिर बैंकिंग जॉब में आपने प्रवेश कर लिया तो वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पहले से वो प्रोएक्टिव होकर उसकी तैयारी कर सकें एक तो बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तो आईक्यू हमारा या कहें पर जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने पढ़ना लिखना वो भी प्रैक्टिस की बात हो गई लेकिन वहाँ जाके आप जब आप काम करते हैं तो वहाँ कस्टमर्स के साथ डील करना होता है कैसे आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं कई तरह के अलग अलग पर्सनालिटी वाले कस्टमर्स आपके पास आते हैं कोई बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं कोई कोई किसी तरह का रूड भी बिहेव कर देते हैं तो उस परिस्थिति में आप अपने को कैसे स्टेबल रखते हैं क्योंकि अगर वो बहुत ही हाई रिस्क एक तरह से एरिया है अगर आपने कुछ भी आ, आपका माइंड अगर अनस्टेबल हो जाता है और आपने कुछ गलतियाँ कर दी क्योंकि आप डायरेक्ट कैश से डील कर रहे हैं तो वो उसका रेप्रकशन कुछ ज़्यादा हो सकता है इसलिए यहाँ कंसनट्रेशन और स्टेबिलिटी इसका बहुत ही ज़रूरत है आप बहुत स्टेबल हो कर के वहाँ काम कर करना होगा वहाँ पे बहुत सहनशीलता की भी ज़रूरत होगी तो इन गुणों को अपने अंदर ज़रूर धारण करना होगा तो तब आप जो है इस आ, बैंकिंग सेक्टर में अच्छे से ग्रो कर सकेंगे उसके लिए इस, इसलिए इंटरव्यू में भी वो चेक करते हैं कि क्या सामने वाला जो कैंडिडेट है क्या वो प्रेशर को हैंडल कर सकेगा तो इस तरह से आप जब बहुत काम पीसफुल नेचर के होंगे तब एक इम्प्रेशन बनेगा इंटरव्यूअर पे कि हाँ ये व्यक्ति प्रेशर को हैंडल कर सकता है तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी आपको बढ़ानी होगी हुँ? और एडवर्स सिचुएशन में अपने मन को कैसे शांत रख सकें वो सारे टेक्निक आपको सीखने होंगे कुछ किसी भी विधि से ये सारे अगर आपने इनकल्केट कर लिया हैबिट्स कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर तब फिर आप इसमें बहुत ही स्मूथली अपने करियर को बना सकेंगे जी अमर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम बैंकिंग सेक्टर में जब एंट्री करते हैं एग्जाम पास आउट करने के बाद तो कुछ चीज़ें जो है हमको पहले से ही प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा तो हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं अटेंशन देना है सहन करना है थोड़ा सा सहनशीलता आपके पास हूँ कुछ चीज़ें जो है नए लोगों के साथ हम जुड़ते हैं या नया जब कुछ बिजनेस सेटअप करते हैं तो कुछ चीज़ें हमको सहन करनी पड़ती हैं और बाद में उन चीज़ों को समझने के बाद आसान हो जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसके साथ ही मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा जैसे काफ़ी लोग जो हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करते करते उनकी पोस्टिंग के बारे में कभी कभी लोग पोस्टिंग आगे उनकी अपग्रेडेशन नहीं होता उनका या फिर किस तरह से हम आगे के स्टेज पे पहुँचे इसके लिए क्या क्या प्रावधान है जैसे क्लर्क के पोजिशन पर हमने ज्वाइन किया उसके बाद क्या मैं मैनेजर तक पहुँच सकता हूँ ये पॉसिबल है क्या अगर उस पॉसिबल है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है किस तरह की हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आप बैंकिंग में किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करें या तो क्लर्क या पी कोई बात नहीं है आप जहां तक जाना चाहें इसका इज द लिमिट आप वहां पहुंच सकते हैं यह ऐसा सेक्टर है आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे ये एकमात्र सेक्टर मैंने महसूस किया कि आपकी मतलब क्वालिटीज़ पर या आपके हार्ड वर्क हैं स्मार्ट वर्क हैं उस पे आपको प्रमोशंस आगे बढ़ने का मौका मिलता है ये ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे चापलूसी आदि मिनिमम कहेंगे हम नो नील तो नहीं कहेंगे लेकिन आप अपना एफर्ट डालते जाइए और आगे बढ़ते जाइए स्टडी एंड यू यू विल प्रोग्रेस तो उसमें इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं आ, उसमें आप क्वालिफाई करते जाइए जैसे जे का एग्ज़ाम होता है सीआईबी एग्ज़ाम होता है इस तरह से कई और भी इंटरनल बैंकिंग के अंदर आप प्रवेश कर ली उसके बाद वहाँ के स्टाफ्स के लिए ऐसे से एग्ज़ाम्स होते रहते हैं जिसमें आप बहुत जहाँ तक आप जाना चाहें वहाँ तक आप जा सकते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाते हुए जहाँ तक आप जाना चाहें आप जा सकते हैं बिल्कुल अमर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे युवा साथियों को अगर बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ना है तो किसी भी पोजीशन पे आप एंट्री कर सकते हैं और वहां के उसके बाद फिर आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे बशरत यही है कि आप उन चीजों को समझे और आगे बढ़े आपके लिए कहा कि अमर जी ने स्काई इज द लिमिट यानी आप क्लर्क से जॉइंट होके भी आप मैनेजर जनरल मैनेजर तक पहुंच सकते हैं इवन डायरेक्टर तक भी आप पहुंच सकते हैं लेकिन बशर्त यही कि आपको उतना पढ़ना पड़ेगा और उतनी चीजों को समझना पड़ेगा और अपने एक्टिविटीज में अपने कार्य में उन चीजों को दिखाना भी पड़ेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में काफी डॉक्यूमेंट्स या पेपरलेस सिस्टम आ गया है तो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग ये सारी बातें आ गई टेक्नोलॉजी काफी अच्छी तरह से उसमें यूज किया जा रहे हैं घर बैठे भी लोग बैंकिंग करते हैं करोड़ों का जो है ट्रांजेक्शन घर बैठे भी करते हैं तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आज बैंकिंग क्षेत्र में यूज़ हो रही है तो उस विषय पर आप हमारी युवा साथियों को बताएं ये जो अभी हाल में ही नोटबंदी वाली घटना हुई तो ये सारे कुछ था हमारे जो भी ब्लैक मनी था उसको मिनिमम करने के लिए बिल्कुल तो ये डिजिटल इंडिया का भी हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा नारा देते रहते हैं तो वो उसी दिशा में ये एक पहल है कि कम से कम पेपरलेस मतलब पेपरलेस अधिक हो ट्रांजैक्शंस कम से कम पेपर का यूज़ हो उसके लिए ही ए इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग आदि आदि सुविधाएं बैंक्स ला रही हैं जैसा कि मैंने बताया मैं स्टेट बैंक से जुड़ा हुआ हूँ तो स्टेट बैंक में जो मैं जानता हूँ कई तरह के एप्लीकेशन हैं जो मोबाइल यूजर्स स्मार्टफोन यूज़र्स तो खैर कई पंद्रह बीस एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो यूज़ कर सकते हैं बहुत ही जो उनको पसंद हो उस तरह से यूज़ करें और घर बैठे बिल्कुल कहीं भी आपको बैंक में जाते हैं तो अक्सर कंप्लेन होती है कस्टमर्स की बहुत भीड़ रहती है जल्दी सर्विसेज नहीं मिलती है तो आप अगर चाहते हैं उन सब झंझटों से छूटना तो अपने को थोड़ा अपडेट करें थोड़ा अपने को समय दें एक बार आपने सीख लिया कि कैसे ही वो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स uh, कैसे होते हैं तो थोड़ा सा आप कहें कि uh, टेक्स या भी हो जाए या फिर बिल्कुल पिछले हम जानते हैं कि 10 साल पहले जब मोबाइल लॉन्च हुआ या फिर कुछ साल पहले जब मोबाइल पहली, पहली पहली बार आए तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं करना चाहते थे तो ये इन सब झंझटों में मैं नहीं पड़ना है लेकिन अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मोबाइल यूज़ नहीं करता होगा एक रिक्शा भी या एक कोई भी व्यक्ति मोबाइल यूज़ करता है उसी तरह से आप यदि थोड़ा एफर्ट डालें और थोड़ा एक बार सीख लें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कितना एडवांटेज है तो आप उन झंझटों ज़ज़, से छूट सकते हैं और फिर आपके कंप्लेन समाप्त हो जाएंगे कि बहुत भीड़ रहती है इत्यादि इत्यादि मिनिमम आपको बैंक में जाना पड़ेगा सारा काम घर बैठे हो जाएगा है ना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कैश किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं घर बैठे यहाँ तक कि लोन के लिए भी अप्लाई कर दीजिए घर बैठे ही आ, फिक्स डिपॉजिट खोलना हो अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं बैंक बैंक में सब कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हैं अमर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो डिजिटल वर्क हो रहा है मोबाइल बैंकिंग हो रहा है इंटरनेट बैंकिंग हो रहा है आप मार्केट में भी जाते तो आप ए कार्ड से पेमेंट करते आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसके लिए भी ए कार्ड से पेमेंट देने की सुविधा हर जगह उपलब्ध है इनके साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि हम लोग जो बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं या लेनदेन करते हैं इसमें कौन सी एक बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है ताकि कभी कभी ऐसे कम्पलेंट्स आते हैं कि हमारा पैसा निकल गया हमें पता ही नहीं चला आ, हमने तो इतना का अमाउंट किया था इतना अमाउंट हमारा कहाँ चला गया ऐसी कई छोटी मोटी बातें जो है उभर के आती हैं तो इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना कहावत है कि विथ पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये टेक्स टेक्नोलॉजी हमें पावरफुल बना रही है घर बैठे हम ये सारे काम कर पा रहे हैं तो पावरफुल बन रहे हैं लेकिन उसके साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ जुड़ जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बस आ, कुछ अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है कि ज सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए टी एम कार्ड यूज़ करते हैं उसका पिन नंबर होता है तो कोई भी फ़ोन कॉल आता है आपसे पूछा जाता है कि मैं आ, आप अपना पिन कोड बताएं तो बैंक हमेशा बताती हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसे फ़ोन कॉल को आप एंटरटेन ना करें तो उस तरह से अवेयर रहें कि कि किन किन चीज़ों को हमें करना है और किन किन चीज़ों को नहीं करना है थोड़ा ध्यान अगर हम रखें तो हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके नुकसान से बच सकते हैं क्योंकि अगर पिन नंबर आपने बता दिया जैसे इस केस में किसी को तो फिर वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है तो अभी हैकर्स बहुत आगे बढ़ गए हैं इन सब क्षेत्रों में इसलिए थोड़ा अगर हम सावधान रहे तो बैंक भी फिर उस अपने कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाए रखती है इसलिए अगर आपने गलती नहीं की तो फिर आपका पैसा किसी भी ऐसे बेवजह नहीं निकल सकता है ये भी अशोर्ट रहे लेकिन अगर थोड़ा आपसे चूक हो जाता तभी उस केस में आ, हो सकता है वैसा कुछ इसलिए थोड़ा सा आप अवेयर रहें कि क्या चीज़ हमें करना आ, क्या, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है तो फिर आप बहुत ही इजीली पासवर्ड्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो पासवर्ड्स किसी को शेयर नहीं करना है उसी प्रकार से आप है ना तो वो ध्यान अगर आप रखिए तो बहुत कंफर्टेबली आप यूज़ कर सकेंगे इन सब टेक्नोलॉजीज को अमर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें पिन नंबर या पासवर्ड किसी ने भी मांगा हो लेकिन हमें देना नहीं है हाँ हम जब वर्क करेंगे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए लेकिन किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये चीज़ें बतानी नहीं इवन किसी भी बैंक से भी फ़ोन आ गए तो बैंक कभी पूछती नहीं लेकिन बैंक का नाम लेकर कोई थर्ड पार्टी आपसे बात करती हैं और पूछती हैं तब भी आपको नहीं देना है और कहना है कि हम लोग ब्रांच में ही आ रहे हैं तो ब्रांच में बात होगी तो इस तरह से आप उन्हें टाल सकते हैं और किसी भी समय आपको कभी भी फ़ोन आए तो आप इन सारी चीज़ों को अटेंड न करें और ये चीज़ें कभी ना बताएं ताकि आपकी सेफ्टी बनाए तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने बात एक, आ, बात कर रहे हैं तो मैं कि हमारे युवा साथियों जैसे कि एग्जाम पास आउट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपने बताया कि टेंथ का मैथमेटिक्स वाला सिचुएशन हो सकता है लेकिन मैं चाहूंगा कि और किन बातों का ध्यान रखे किस तरह बुक्स को रेफर करे ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए ये हमारे पास अभी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है आज के डेट में वो वो ज़माना चला गया कि बुक्स नहीं हुआ करते थे लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती थी अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है इंटरनेट्स पे पूरे सारे रिसोर्सेस हैं हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उसकी कोई कमी नहीं है केवल आपको फोकस हो के प्रिपरेशन पर ध्यान देना है आप बिल्कुल ना सोचें कि लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा आप अपने एफर्ट पे ध्यान दें केवल अपने को देखें और अपने गोल को सेट करके उस दिशा में आगे बढ़ें दूसरी बात है कि बैंकिंग में ऐसा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है बहुत अधिक दिमाग लगाना है बहुत कुछ कंसेप्ट सीखना है ऐसा भी कुछ नहीं है आपने ग्रेजुएशन पास किया है वही इसकी एलिजिबिलिटी है और इसमें पूछा जाता है टेंथ लेवल का मैथमेटिक्स आदि आदि तो इसमें बहुत ही सिंपल केवल इसका मंत्र है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फोकस्ड होके और अपनी ग्रोथ को दिन प्रतिदिन अपने आप को ऊपर उठाते जाएंगे दूसरों को बिना देखे हुए कि वो ऐसा कर रहा है वो मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं केवल अपने एफर्ट को देखते जाएं और लेटेस्ट कुछ जो अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं जो आप उसको ले लें इंटरनेट से उसको लेकर के बेस्ट मटेरियल्स को लेकर के ध्यानपूर्वक पढ़ें ज़्यादा बुक्स के पीछे भी ना जाए ये बुक पढ़ूँ वो बुक एक कोई भी ले लें जो आपकी नज़र में अच्छा है उसको पकड़ करके उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं और एक जैसे कि कहा जाता है ना स्मार्ट वर्क करें हमेशा स्पेसिफाइड मेजरेबल अचिवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड ये ये ये होना चाहिए ठीक है हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क से भी अब एक स्टेप आगे आपको आना होगा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कम समय में कैसे हम ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस मैंने आ, दो तीन एग्ज़ाम्स क्लियर किए अभी एसबीआई में हूँ मैं अपने क्षेत्रीय वहाँ पे झारखंड में ही वनांचल ग्रामीण बैंक का मैंने एग्ज़ाम दिया था और बहुत ही अच्छा दो आफ्टर टू टू हंड्रेड मुझे वन एटी फाइव मार्क्स आए लेकिन मैंने फिर इधर एसबीआई बेटर ऑप्शन लगा मैं इधर आया तो बस यही था मेरा सक्सेस का मंत्र कि मैं फोकस था अपने कार्य पे ध्यान दे रहा था लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहा था कितने लोग अपेयर हो रहे हैं, वो सब कुछ नहीं सबके प्रति शुभभावना रखते हुए कि हाँ सभी सफल हो मैं भी सफल हूँ ये शुभभावना रखते हुए मैंने इंटरव्यू भी फेस किया हाँ तो इस शुभभावना के साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सक्सेस को प्राप्त किया आप भी पॉजिटिव थिंकिंग रखें और स्मार्ट वर्क करते चले You will also be successful in your जो भी आपका एस्पिरेशन है उसमें आप सक्सेसफुल होंगे थैंक यू अमर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आए आप और अपने विशेष अनुभव हमारे साथ सजा किया और हमारी युवा साथियों को जो बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टिप आपने दिया कि कोई भी एक अच्छा वाला बुक आप प्रेफर करें और साथ ही साथ लेटेस्ट जो भी चीजें आ रही है उसके ऊपर ध्यान दें और अपने ऊपर ध्यान दें फोकस रखे अपने पढ़ाई के ऊपर तो आप धीरे धीरे जो है सक्सेस हो जाएंगे और इसमें अच्छा करियर है स्काई इज द लिमिट है बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही क्रीम क्वालिटी का जॉब है जहां पर आप बहुत ही अच्छा सम्मान भी पाते हैं और आप आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रहते हैं तो चलिए आप अपने करियर में चाहे किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसमें यही बातें ध्यान रखनी है कि आप उस पर फोकस रहें और अपने करियर के लिए आप पूरी तरह से मेहनत करें तीन चार साल का एक मेहनत होता है जहाँ पर आपको मेहनत लगता है उसके बाद तो फिर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं तो मैं चाहूँगा आप बहुत मेहनत करें और अपना और परिवार का और देश का नाम रोशन करें ऐसी आप सभी को शुभकामना करते हुए मुझे और अमर जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे करियर ऑप्शन में ही अभी हम चाहते हैं इजाजत नमस्कार आप सुना हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी